जा करेंगे ओ... आदरणीय मुनिगण सन्यासीगण उपस्थित आर्यभद्र बंधुओं पूजा भाती शक्ति आचार्य मान प्रिय ब्रह्मचारी उपदेश मंजरी का व्याख्यान का प्रसंग आरंभ करते हैं भगवान पठत गायकीी ने कभी भी संसार सुख का अनुभव नहीं दिया। वह सदा सदाचारिणी है सन्यासियों ऐसी बड़े बड़े लाभ होते हैं सन्यासियों को शरीर संबंध तो केवल होता है शेष व्यवसाय भी नहीं होते उपदेश करना व अधर्म की निवृत्ति करना यह सन्यासियों का मुख्य कर्तव्य कर्म है अब यदि कोई पूछे कि पुत्र उत्पत्ति बिना जन्म कैसे सफल होगा तो उन्हें यह उत्तर है की पुत्र दो प्रकार के होते है विद्या और योनि से योनी ऐसी सम्बन्धों से पुत्र प्राप्ति होती गरी या ब्रह्मद पिता मोर लोग जनपद में दुराचार कर, -कर किसी आपत्ति में पड़ेंगे तो उन्हें सदाचरण की ओर लगाना यही चतुराश्रम पुरुष का मुख्य काम है तो पाठे। परंतु इन दिनों सन्यासियों पर बड़े बड़े जुर्म अत्याचार हो रहे अर्थात सन्यासियों को वन में रहना चाहिए एक ही बस्ती में तीन दिन से अधिक न रहे इत्यादि इत्यादि प्रतिबंध है यदि इन्हें माना जाए तो भाई बताओ कि वह फिर किस प्रकारों और किस उपदेश करे क्या वह एक गांव से दूसरे गाँव दौड़ता रहे सन्यासियों को आप को न छूना चाहिए ऐसा भी कहते हैं मरने तक वे अपने जड़ राज्य को कैसे छोड़ सकेगे अर्थात वह तो उनमें बना ही रहेगा आधुनिक विश्वेश्वर पद्धति नामक ग्रंथ में यह सब आखण्ड फैला तो स्वामी जी ने कल अपने व्याख्यान में कहा था स्वामी जी की भाषा में कि सन्यासी वास्तव में वह सबसे श्रेष्ठ होस्ता है जो विषयों से विमुख हो चुका है ऐसी स्थिति में अगर वो सन्यासी के कपड़े नहीं भी धारण करता है सन्यास में दीक्षित नहीं भी होता है विधि पूर्वक वो सन्यासी नहीं भी बनता है फिर भी स्वामी जी की सम्मति के अनुसार वो सन्यासी ही है आर्य समाज में एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं महात्मा हंसराज जी और उसी समय के दूसरे विद्वान भी हुए हैं जो महात्मा हंसराज जी से बहुत स्नेह रखते थे उनका आदर भाव करते थे महात्मा आनंद स्वामी जी तो कभी कोई ऐसा प्रसंग आया कि महात्मा हंसराज जी अब वृद्ध हो गए हैं संन्यास आश्रम के लायक हैं अब उनको संन्यास आश्रम में दीक्षित हो जाना चाहिए तो महात्मा आनंद स्वामी जी कुछ व्यक्तियों को लेकर के पहुंचे और महात्मा जी से निवेदन किया कि महात्मा जी अब आपको संन्यास आश्रम में दीक्षित होना है इससे पहले किसी ने उनके बारे में कहा था कि महात्मा हंसराज जी को सन्यास लेने का कोई बहुत जरूरी विधान नहीं है वो तो सन्यासी ही है तो लोगों ने कहा कि महाराज सन्यासी के तो गेरवे वस्त्र होने चाहिए और सन्यासी को तभी सन्यासी माना जा सकता है जब वो विधि विधान से सन्यास धर्म में दीक्षित हुआ हो पर ऐसा तो है नहीं वो तो श्वेत वस्त्रों में रहते हैं तो उन महान ने का कि वो स्वेस्त वस्त्रों में भले ही रहते हैं वो सफेद सफेदा में भले ही रहते हैं, लेकिन वो सन्यासी से कम नहीं है उनको सन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं है ना उन्हें सन्यास देने की कोई आवश्यकता है तो वहां से ये प्रसंग निकलता है जब स्वामी जी के उपदेश मंदिर के इस व्याख्यान से उस व्याख्यान की जब संगति जोड़ते उस घटना की तो लगता है कि कि वास्तविक सन्यास का लक्ष्य है उसके अंदर मन की अवस्था सन्यास जैसी बन जाए सन्यास के जो जो कर्म है वो बिना सन्यास लिए ही अगर उन कर्मों को वो करना प्रारंभ कर देता है तो फिर अगर वो सन्यास में दीक्षित होता है तो उसका समाज में आदर होगा उसको प्रतिष्ठा मिलेगी लेकिन अगर सन्यासी बनने के बाद भी वो सन्यास के कर्तव्यों से उदासीन रहता है ठीक ढंग से पालन नहीं करता है केवल प्रतिष्ठा के लिए उसने सन्यास लिया है कि मुझे गेरुए कपड़े देखकर के लोग बहुत प्रतिष्ठा देंगे सम्मान देंगे पर सन्यास धर्म का उसमें कोई पुट नहीं है सन्यास धर्म की उसमें कोई रुचि नहीं है तो कहते हैं ऐसे सन्यासियों से संयास तो कलंकित होता ही है लेकिन जो उसके ऊपर श्रद्धा रखते हैं उनकी श्रद्धा भी टूट जाती है तो इस बात को ध्यान में रखकर के स्वामी जी कहते हैं कि अगर वो सन्यास ना भी ले पर वो सन्यासी के लक्षणों से वो पूर्ण है तब भी उसको मोक्ष में कोई बाधा नहीं आएगी कि अगर कोई श्वेत कपड़ों में है और वो योगाभ्यास करता है ध्यान करता है संसार के सेवा कार्यों में ही लगा रहता है तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं कि भगवान की ओर से कोई ऐसा आदेश आ जाए कि जब तक विधि विधान से तुम संन्यास आश्रम में दीक्षित नहीं होगे तब तक, तक तुम्हारे लिए मोक्ष का द्वार बंद रहेगा तुम नहीं आ सकते तुम्हे गैरवे धारण ही करने पड़ेंगे ऐसा कुछ विधान बहुत आवश्यक नहीं है फिर भी फिर भी सामान्य रूप से जिसकी ऐसी योग्यता हो गई है उसे सन्यास धर्म में दीक्षित हो ही जाना चाहिए इससे सन्यासी की और सन्यास की और शोभा दोगुनी हो जाएगी उसकी बढ़ेगी समाज में एक अच्छाई का प्रारंभ हो जाएगा सन्यासियों की संख्या और बढ़ जाएगी तो आगे कहते हैं स्वामी जी कि गार्गी ने कभी भी संसार सुख का अनुभव नहीं किया वो चलती फिरती सन्यास थी ऐसा कह सकते उसने बेभावी नहीं किया और उसी विदेशी गार्गी ने महर्षि याजवल के साथ में एक अद्भुत शास्त्रार्थ किया था जिसका वर्णन छादो में मिलता है वृहदारण्य में तो वो भी संयासिन जैसी ही थी संसार का सुख उसके लिए क्षुद्र था उस और उसका मन ही नहीं था और आजकल भी आपको ऐसी कई माताएं बहनें मिल जाएंगी कि जिन्हें सांसारिक सुख की इच्छा ही नहीं है विवाह ही नहीं करती हैं कई ऐसे पुरुषों में भी देखा जाता है कि कई ऐसे पुरुष होते हैं कि उनकी इच्छा ही नहीं होती है और कई ऐसे होते हैं कि विवाह के लिए लालायत होते हैं तो माताओं बहनों में भी प्रवृत्ति हो सकती है कि वो भी विवाह के लिए लालायत हो तो ये दोनों और ये सिद्धांत घटता है कि जो विषयों के प्रति विमुख हो गया जिसको विषयों प्रति वैराग्य हो गया है वो भले ही विवाह ना करे और विवाह कर भी लेगा तो छोड़ के भाग जाएगा पत्नी को यह भी बात है अगर जबरदस्ती उसका विवाह करवा भी दिया गया जैसे तैसे तो पत्नी बिचारी दुखी होगी और हो। नाम नहीं लेना चाहता एक ऐसी सन्यासी थे सन्यासी तो बाद में हुए पहले तो विवाह करवा लिया फिर बाद में उसको छोड़ करके भाग गए हम नाम नहीं लूंगा उनका तो कहने का मतलब यह है कि वो ब्रह्मचारिणी थी और आगे फिर कहते हैं कि सन्यासियों से बड़े बड़े लाभ होते हैं सन्यासियों का संसार से संबंध केवल गौण रूप से शरीर मात्र तक रह जाता है भाई स्वामी जी हैं तो स्वामी जी की सेवा करनी चाहिए बाकी मुख्य संबंध तो सन्यासी का समाज के साथ में ज्ञान से होता है वो शुद्ध ज्ञान का प्रसाद जितना अधिक बांटता चला जाता है आध्यात्मिक सुख की वो जितनी ही लोगों में जागृति करता है कि अक्षय सुख की ओर आओ अक्षय सुख सबसे बड़ा है आत्मिक सुख की तुलना किसी भी सांसारिक सुख से नहीं की जा सकती क्योंकि भौतिक सुख सदा ही बदलता रहता है वो ऐसे उपदेश करता है वो कहता है कि आध्यात्मिक सुख सबसे बड़ा है और जिस परिवार में आध्यात्मिक सुख की चर्चा प्रारंभ हो जाए उस संसार में कले को कोई स्थान नहीं है संसार रूपी परिवार में कलह के लिए सो ही नहीं सकते क्योंकि सब अक्षय सुख की कामना करते हैं और जहां जिस परिवार में सांसारिक सुख को प्रधानता दी जाती है सांसारिक सुख उनके लिए अंतिम है तो वहां छीना झपटी राग द्वेष काम क्रोध ईर्ष्या ये बने ही रहेंगे कितना ही वो परिवार संपन्न हो तो स्वामी स्वामी जो बन जाता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि समाज के भीतर परिवारों के अंदर जो अज्ञान की गहरी पड़ते हैं जो मन के अंदर एक बहुत घना गहर अंधकार है उस अंधकार को छाटने का, का काम करना उस अंधकार में सूर्य का, का काम करना यह सन्यासी का काम होता है तो कहते हैं सन्यासियों का शरीर संबंध तो केवल होता है शेष व्यवसाय उन्हें नहीं होते अब शेष व्यवसाय में आप जान सकते हैं कई बार लोग बुरा भी मान जाते हैं भाई कई सन्यासी जैसे व्यापार में लग जाते हैं वास्तव में उनका संबंध मुख्य रूप से तो उपदेश और प्रचार से ही है व्यापार से उनका कोई संबंध नहीं रहता सन्यासी का हालांकि एक बात तो कटु लगती है लेकिन कटु सच कटु होता है उसको कड़वे घूट को हमें पी लेना चाहिए कि वास्तव में ठीक है कोई सन्यासी व्यापार भी कर रहा है और साथ साथ में राष्ट्र का उत्थान भी कर रहा है राष्ट्र संस्कृति के प्रति समर्पित भी है ऐसा व्यक्ति हमारे लिए आदरणीय होना चाहिए लेकिन जिस जिस क्षेत्र में जहां जहाँ उनकी कमजोरी है वहां उनकी कमजोरी को भी कमजोरी मान करके चलना चाहिए नहीं तो कई बार क्या होता है कि जब सन्यासी में श्रद्धा हो जाती है तो उसके दुर्गुण भी सदगुण जैसे लगने लग जाते हैं और व्यक्ति उन दुर्गुणों को भी सदगुणों के रूप में प्रस्तुत करने लग लगता लगता है तो ये हमें सावधानी रखनी चाहिए तो कहते हैं कि सन्यासी का व्यवहार जो है व्यापार रूप में नहीं होता है उपदेश करना व अधर्म की निवृत्ति करना यही सन्यासी का मुख्य कर्तव्य कर्म है स्वामी जी कहते हैं कि सन्यासियों के बस दो काम है क्या दो काम है एक तो उपदेश करना उपदेश क्यों करना अच्छा उपदेश किस आश्रम वाले को करना कई लोग क्या है थोड़ी आयु के होते हैं 20 साल के 22 साल के उनमें स्त्रियां भी हो जाती हैं पुरुष भी हो जाते हैं और वो उपदेश करना समाज में प्रारंभ कर देती हैं उससे उससे समाज में कई बार दूषित भावनाएं पनपने लग जाती हैं इसलिए सन्यासी वृद्ध सन्यासी को ही समाज में राष्ट्र में उपदेश करने का अधिकार होना चाहिए आपद धर्म में तो कोई भी कर सकता है आप धर्म में ब्रह्मचारी भी उपदेश कर सकता है पर कब जब स्वयं उसका उपदेश का जो संबंध उसके सीधे हृदय से हो वो स्वयं स्वयं उन उपदेशों का अनुष्ठान करता हो वो ब्रह्मचारी भी उपदेश कर सकता है वो ग्रस्थी भी कर सकता है बाण भी कर सकता है मान लो सन्यासी नहीं है या सन्यासी कर्तव्य मार्ग से उन्होंने अपना एक दूसरा मार्ग तैयार कर लिया है जो सन्यासी की ओर ना जाकर के किसी और तरफ ही मुड़ जाता है तो ऐसी स्थिति में फिर हम ब्रह्मचारी बानपस्थी इनको भी उस अराजकता की स्थिति को संभालने के लिए समाज में जाना जरूरी है और वो जाएं लेकिन मुख्य रूप से सन्यासी का ही कर्तव्य बनता है कि समाज के बीच में जाकर के वो उनको अपने कर्तव्यों से उनको जागरूक करें तो नौजवान ब्रह्मचारी नौजवान ब्रह्मचारिया जब उपदेश करने लग जाती हैं तो उसमें बहुत से दोष भी आ जाते हैं आ सकते हैं और आ ही जाते हैं प्राय करके अब वो उपदेश क्या वो जो उपदेशिका है चाहे वो आर्य समाज से संबंधित हो या गैर आरि समाज से संबंधित हो समस्या तो आती ही है तो कहते हैं कि ये सन्यासियों का ही मुख्य कर्तव्य क्रम है अब एक नया प्रसंग छेड़ देते हैं अब यदि कोई पूछे कि पुत्रोत्पत्ति बिना जन्म कैसे सफल होगा कई लोग कहते हैं कि महाराज अगर विवाह नहीं करेंगे तो वंश परंपरा तो समाप्ति हो जाएगी फिर वंश परंपरा कैसे चलाएंगे अच्छा एक बात विचार करने की है कि जो प्रसिद्ध हो जाते हैं जो अपने उपदेश से अपनी मर्यादा से अपने अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से वो समाज को लंबे समय तक एक ऐसा उपदेश और व्यक्तित्व दे जाते हैं कि समाज उनको बहुत लंबे समय तक याद रखता है उन्होंने तो विवाह नहीं किया तो वंश परंपरा उनकी कैसे चली तो कहते हैं एक तो विद्या से वंश परंपरा को हम चला सकते हैं शंकराचार्य जी ने विवाह नहीं किया स्वामीनंद जी ने विवाह नहीं किया भीष्म पिता ने विवाह नहीं किया और भी ना जाने कितने स्वामी राम तीर्थ ने स्वामी राम तीर्थ का तो मुझे ठीक से मालूम नहीं विवाह किया था साहेब हाँ अपना स्वामी वर्तमान ने रामदेव लगा लो विवाह नहीं किया तो विश्व का अधिकांश भाग उनसे परिचित है विश्व की अधिकांश जनसंख्या इन प्रसिद्ध सन्यासियों से महापुरुषों से परिचित है और जिन्होंने विवाह किए उन उ, अगर वो प्रसिद्ध हैं तो ठीक है अब प्रसिद्ध तो बहुत ही हैं उनका ना तो आने का पता लगता है कि कब वो व्यक्ति आया और कब इस संसार से चला गया ना जाने का पता लगता है वो गुमनाम ही आते हैं और गुमनाम चले जाते हैं ना संसार में आने का पता लगता है किसी को ना संसार से जाने का पता लगता है तो ऐसे भी गृहस्थी होते हैं तो कहने का मतलब यह है कि कि नाम चलता है योग्यता से नाम चलता है उस व्यक्ति के आकर्षण से व्यक्तित्व से उसके चरित्र से उसका नाम चलता है तो एक तो वो चलता है कि माता पिता का अगर कोई योग पुत्र हुआ है तो उसका नाम लंबे समय तक चलेगा भगत सिंह है उसका नाम मैं समझता हूं जब तक भारत में स्वतंत्रता के गीत गाए जाते रहेंगे तब तक भगत सिंह का और बिस्मिल का नाम लिया जाता रहेगा और भी ना जाने ऐसे कितने क्रांतिकारी हो गए केवल इन दो को ही नहीं समझना चाहिए ये, ये दो तो उपलक्षण मात्र हैं और कितने ही ऐसे हो गए हैं कि जिन्होंने भारत माता को मुक्त कराने के लिए अपनी सब सुख सुविधाओं पर लात मार करके और रात दिन भयंकर यात्राओं को भोगते हुए और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर गए ऐसे बहुत अनगिनत हुए उन सभी के लिए हमारा अभिनंदन है सभी को हमारा सहर्ष प्रणाम है तो कहने का मतलब है कि इन जैसे बहुत से हुए लेकिन फिर भी उनके नाम चलते हैं तो ये कोई शर्त नहीं है कि माता पिता से जो उत्पन्न पुत्र या पुत्री है उसका नाम आगे तक चलता ही रहेगा जरूरी नहीं है प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम चलते चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो तो कहते हैं कि कोई ये कहे कि पुत्रोत्पत्ति बिना जन्म कैसे सफल होगा तो उन्हें ये उत्तर है स्वामी जी उत्तर दे रहे हैं कि पुत्र दो प्रकार के होते हैं एक तो विद्या से विद्या से भी पुत्र होते हैं जैसे आचार्य अनेक शिष्यों को विद्या दान देता है और उनके शिष्य फिर आगे जाकर के उसका यश फैलाते हैं जहा भी शिष्य अपना नाम लेता है वहां गुरु का भी नाम लेता है जैसे सत्याग्रह प्रकाश में आप देखेंगे तो जहां जहां भी स्वामी जी ने ग्रंथ की समाप्ति में अपना दिया है वहां गुरु ब्रजानंद जी को भी याद किया है जैसे कोई पुस्तक लिखता है शिष्य तो उसमें गुरु का भी नाम लेता है आदर के लिए तो एक तो ये, ये जन्म है तो इस जन्म से गुरु और शिष्य दोनों का जन्म सफल हो जाता है क्योंकि विद्या की परंपरा एक प्रभावित होती रहती है एक से दूसरे में दूसरे से तीसरे में और चौथे तीसरे से चौथे में चौथे से पांचवे में वो लंबी चलती रहती है पर ये जो पुत्र उत्पत्ति है अगर ये माता पिता के गर्व से जो पुत्र उत्पन्न हुआ है लेकिन अगर वो केवल पुत्र मात्र है उसने समाज और राष्ट्र के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जिसके कारण से उसका समाज में यश फैलता हो पंचतंत्र में आता है ना कि कहते हैं कि उस पुत्र का गर्भ में ही मर जाना अच्छा मतलब अगर मूर्ख पुत्र उत्पन्न हो जाए किसी के तो वहां पंचतंत्र का वो जो विष्णु शर्मा जो लेखक है वो कहता है कि ऐसे पुत्र का तो पहली बात तो उत्पन्न ही ना हो बांझ रह जाए स्त्री वो अच्छा है पर मूर्ख पुत्र उत्पन्न हो जाए तो ये बांध से भी ज्यादा बड़ा दुख है और कहा कि अगर पुत्र और कहा कि कि गर्व में आ जाए तो गर्व गर्भ में मर जाए वो पुत्र या जन्मते ही मर जाए तब भी कोई दुख नहीं होगा लेकिन अगर उस स्त्री के पुत्र मूर्ख पुत्र पैदा हो गया उसकी ना विद्या में रुचि है ना उसकी ज्ञान विज्ञान में रुचि है ना उसकी किसी आचरण में रुचि है ये शाम न जिन, जिन के अंदर ना तप ना दान ना ज्ञान ना कोई आचार ना विचार वे तो ऐसे ही घूमते हैं जैसे हिरण घूमते रहते हैं उनको कोई विचारों को ज्ञान विज्ञान होता है तो ऐसे मूर्ख पुत्र से तो निसंतान ही होना अच्छा है और आगे चल करके फिर और लिखते है कि, कि जब किसी पुत्र का या किसी संतान का नाम लिया जाता है तो अगर उसका नाम यश पूर्वक उंगलियों पर नहीं गिना जाता है उसका भाव अतारों पकते अगर उसका नाम उंगलियों पर नहीं आता है तो वो पुत्र व्यर्थ है जिस पुत्र के नाम लेने पर वो कहते हैं खड़िया नहीं चलती चाक नहीं चलती जैसे मान लीजिए अजमेर में एक सूची बनाई जाए कि वही इस अजमेर में कौन कौन से श्रेष्ठ श्रेष्ठ विद्यार्थी हैं। एक सूची बना ली जाए उसमें स्कूल कॉलेज के भी आ जाए गुरुकुल के भी आ जाए सब आ जाए और उसमें कल्पना करते हैं कि गुरुकुल में से एक भी ब्रह्मचारी का नाम नहीं आए या किसी स्कूल कॉलेज से एक भी विद्यार्थी का नाम नहीं आए और जिन जिन स्कूल कॉलेजों से नाम आ जाए और जिनके नाम नहीं आए अब देखिए आप उस स्कूल कालेज के बच्चों के अभिभावकों का उनके आचार्यों का उनके प्रोफेसरों का पढ़ाने वालों का मन कैसा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं अरे हमारे के बच्चों का एक भी नाम नहीं क्या इतने ये नालायक हैं एक भी नाम नहीं आया कमाल है और गुरुकुल वाले सोच सकते आचार्य सोच सकता है कि हमारे ब्रह्मचारी क्या इतने गिरे हुए हैं कि कि अजमेर की श्रेष्ठ विद्यार्थी सूची बनाएगी तो उसमें एक भी नाम नहीं महान आश्चर्य तो पंचतंत्र की परिभाषा से पंचतंत्र की व्याख्या से श्रेष्ठ और वर्मेकम गुणी पुत्रो एक गुणी पुत्र जो है वो ही अच्छा है और तो उदाहरण कहते हैं ना वो गधी के गधी के दस पुत्र हो जाते हैं अब वो एक भी काम नहीं आता जब चलती है तो उसके डंडे ही लगते हैं एक भी पुत्र उसकी रक्षा नहीं करती गधी की तो कहते हैं वरमेको गुणी पुत्रो श्रेष्ठ उत्तम गुणवान पुत्र है वो एक ही अच्छा है बस वही सारे समाज का राष्ट्र उद्वार कर देगा चाणक्य अकेला था एक ही पुत्र ने पूरे विश्व का उद्धार कर दिया दयानंद अकेला था वो आता ना कर सकता क्या अकेला लाखों में काम कर, करता है सूरमा अकेला। तो अकेला पुत्र हम सब स, जब यहाँ किसी भूमि में जन्म लेते तो, अकेले ही तो आते हैं ना हमारे पास कोई फौज फाटा थोड़ी होती है कि भाई कोई लंबी चौड़ी फौज होती हो और हम साथ लेकर के आते हैं देखो भाई एक तो ये बच्चा पैदा हो पचास बच्चे और पैदा हो गए फौज के रूप में ऐसा तो नहीं आता हम अकेले ही आते हैं और अकेले जाना होता लेकिन राष्ट्र का जिस राष्ट्र का विश्व का जिसने भी उद्वार किया जिसने भी विश्व को प्रभावित किया वो अकेला ही था पहले बाद में फिर उससे लोग जुड़ते चले गए दयानंद अकेला था शंकराचार्य अकेला था और भी ना जाने कितने अकेले ही अकेले होते हैं कई लोग कहते हैं जी मैं हूं जी अकेला मैं क्या कर सकता हूँ जी अकेला चना कहीं भाड़ फोड़ सकता है ऐसे लोग उदाहरण देते हैं ना कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा भाड़ तो जब फूटेगी जब कम से कम दो मुठ्ठी चने भाड़ के भीतर जाए या तीन मुठ्ठी चने तो जब भड़र भड़र भड़र भड़र करके वो भाड़ फूटेगा एक चना अगर भाड़ में डाल दिया जाए तो क्या क्या वो भाड़ को फोड़ेगा भाड़ उसे ही फोड़ डालेगा तो ये उदाहरण वो व्यक्ति देते हैं जिनको अपनी योग्यता पर विश्वास नहीं है जिनको अपने अंदर आत्मविश्वास नहीं है ना वो ये कहते हैं जी हम तो क्या कर सकते हैं जी तो तो ठीक तो है जैसा भी ठीक है नहीं हमारी करने की एक, एक वो होनी चाहिए कि नहीं मैं मुझे करना है उसके लिए साहस विवेक और धैर्य इन तीनों को साथ में लेकर के चलना चलना होता है जिसके अंदर साहस है विवेक है और किसी भी अवस्था में विचलित ना होने वाला धैर्य है वो चाहे किसी भी आश्रम का हो किसी भी आयु का हो वो सफलता प्राप्त कर लेता है वो वो पीछे नहीं हटता मर जाएगा लेकिन पीछे नहीं हटेगा तो एक तो युद्ध क्षत्रियो में होता है कि तलवारें चलती हैं और किसी के लग गई तो वो गिर गया एक युद्ध होता है वो समाज के साथ में राष्ट्र की बुराइयों के साथ में युद्ध करना होता है उस युद्ध में भी आदमी गिरता है फिर उठता है गिरता है फिर उठता है बुराइयों के साथ भी युद्ध चलता है तो इस प्रकरण को ये समाप्त करते हैं तो कहते हैं कि विद्या और योनि से इन दो संबंधों से ही पुत्र प्राप्ति होती है बाकी प्रो तो श्लोक है उसकी चर्चा फिर सोमवार को करेंगे